गीता तत्वचिंतन कर्म रहस्य एक कर्म बंधन से बचना ही प्रयोजन हम पूर्व में कह चुके हैं कि कर्म का तात्पर्य स्वधर्माचरण से होता है यह जो कर्म अकर्म विकर्म की इतनी चर्चा यहाँ पर की जा रही है उस सब का तात्पर्य यह है कि मनुष्य कर्म बंधन से अपने को बचाए अर्जुन को गीता इसी अभिप्राय से सुनाई गई है कि वह ऐसा तरीका जान ले जिससे घोर प्रतीत होने वाला युद्ध कर्म करते हुए भी वह उसके बंधन से बच जाए गीता गायन का प्रयोजन मनुष्य मात्र के समक्ष वह रसायन रखना है जिसके प्रभाव से वह कर्म विश्व बचा रहे हम कर्म विश्व कर्म बंधन से क्यों बचना चाहते हैं इसलिए कि वह हमारे चित्त को बहुत चंचल बना देता है प्रश्न उठा कि चित्त यदि चंचल ही हो गया तो क्या हानि है हानि यह है कि चंचल चित्त हमारे अंतर्निहित सत्य को सही रूप से अभिव्यक्त नहीं कर पाता आत्मा हमारे जीवंत का अंतर्निहित सत्य है उसका साक्षात्कार ही सत्य का साक्षात्कार है और इसी को जीवन का परम प्रयोजन माना गया है भक्ति की भाषा में इसी को भगवत दर्शन कहते हैं आत्मा का साक्षात्कार सर्वप्रथम चित्त के माध्यम से ही होता है यह चित्त उस आत्म चैतन्य को सतत प्रतिफलित कर रहा है पर जैसे हिलते डुलते जल में कोई अपनी परछाई ठीक ढंग से नहीं देख पाता सही रूप में परछाई देखने के लिए जल का शांत स्थिर होना आवश्यक है उसी प्रकार चंचल चित्त आत्मा के स्वरूप को सही सही प्रतिफलित नहीं कर पाता जब वह शांत स्थिर होता है तब आत्म आत्मचैतन्य को उसके सही स्वरूप में प्रतिफलित करने में समर्थ होता है अब हम जो कर्म करते हैं वे कर्मा कर्माशक्ति फलाशक्ति आदि से युक्त होने के कारण चित्त को और भी चंचल बना देते हैं इसी को हम कर्म बंधन कहते हैं यदि हमें चित्त को शांत और स्थिर करना हो तो दो तरीके हो सकते हैं एक तो यह कि हम कर्म इस प्रकार करें जिससे चित्त की चंचलता दूर हो दूसरा यह कि हम कर्म करना ही बंद कर दें पहले उपाय को गीता में कर्म कहा गया है और दूसरा उपाय अकर्म के नाम से सूचित किया हुआ है एक सौ बहत्तर क्या बिना कर्म रहना संभव है पर प्रश्न यह है कि क्या मनुष्य अकर्म की स्थिति में रह सकता है गीता में ही कहा गया है कि बिना कर्म किए कोई एक क्षण भी नहीं रह सकता यदि वह चुप बैठा भी बैठना भी चाहे तो प्रकृति के गुण उसे बलपूर्वक कर्म में लगाएंगे ऐसी स्थिति में कोई हट करके कर्म छोड़कर हाथ पैर बांधकर बैठना ही चाहे तो भले ही ऊपर से वह अकर्म कर्म ही दिखता हो पर वस्तुतः वह क्रिया रहित नहीं है उसके जीवन में सोना बैठना उठना चलना खाना पीना ये सब कर्म तो होते ही रहते हैं ऐसा अकर्म तो एक आलसी निठल्ले और प्रमादी व्यक्ति के जीवन में भी दिखाई देता है विविध श्लोकों के अर्थचिंतन से लगता है कि अकर्म का तात्पर्य और भी ऐसा कुछ होगा जो अधिक गूढ़ और रहस्यमय है इसी गूढ़ तात्पर्य को आगे के उन्नीसवें से चौबीसवें तक के श्लोकों में प्रकट करते हुए अकर्म के वास्तविक स्वरूप को सामने रखा गया है यह बता चुके हैं कि कर्म का अभाव अकर्म नहीं है अपितु तो कर्म करते हुए करतापन का न रहना ही सच्चा अकर्म है जब हमें कर्तापन का भाव रहता है तब निठल्ले बैठे रहना भी कर्म हो जाता है आलसी की अवस्था अकर्म की नहीं बल्कि तामसिक कर्म की अवस्था है इसीलिए अकर्म को समझ पाना इतना कठिन है आज से कुछ वर्ष पहले तक जो संन्यास लेता था वह अपने को ज्ञान का अधिकारी मानकर जागतिक कर्म छोड़कर उत्तराखंड चला जाता था और भिक्षा के द्वारा जीवन निर्वाह करता था उससे यदि कोई कहता कि आप कर्म क्यों नहीं करते तो उसका उत्तर होता हम ज्ञान के अधिकारी हैं निवित्त मार्गी है कर्म तो निम्न अधिकारी व्यक्ति करेगा प्रवृत्ति मार्गी करेगा उसकी कर्म के प्रति अवज्ञा बुद्धि होती थी वह भूल जाता था कि मात्र सिर मुड़ा लेने से कर्तापन मुंडित नहीं हो जाता मात्र कर्म छोड़ देने से किसी को ज्ञान धारण करने की योग्यता नहीं मिल जाती वह मिलती है चित्त की शुद्धि से और चित्त शुद्ध होता है योग युक्त होकर कर्म करने से